आज आप सुनेंगे इसकी सातवीं कड़ी भगवा तालिबानों का गुजरात नरसंहार सरकारी सामाजिक अंकक्षण के तहत की गई जन की समाप्ति के बाद जब हम लोग देव डूंगरी लौटे तो खबर मिली कि गुजरात के गोधरा शहर में ट्रेन में लगी आग से 60 रामसेवक मारे गए एमकेएसएस की ओर से एक बयान तुरंत जारी किया गया जिसमे गोधरा कांड की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गयी उस दिन सारे लोग काफी आहत थे कि कैसे कोई किसी को जिंदा जलने को बात ही कर सकता है या किसी की जिंदगी छीन सकता है यह बयान मैंने ही ड्राफ्ट किया था जो स्थानीय समाचार पत्रों में छपा था इस दुखद घटनाक्रम के बाद गुजरात सरकार संघ परिवार और विभिन्न संगठनों और प्रशासनिक मिली से अल्पसंख्यकों का एक कत्लेआम किया गया जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए इसे दंगा कहना अनुचित होगा क्योंकि कोई भी दंगा दो समुदायों के बीच में होता है यहाँ तो एक प्रायोजित नरसंहार था जिसमें योजनाबद्ध तरीके से एक पूरी नस्ल का सफाया किया जा रहा था सरकार की ओर से इसे क्रिया की प्रतिक्रिया कहकर ऐसे भयावह रक्तपात का सामान्यकरण करने की शर्मनाक कोशिश की गयी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सवाल उठाते हुए यहाँ तक कह दिया की राजधर्म का निर्वाहन नहीं किया गया राजधर्म निभाया भी कैसे जाता? जबकि एक ही धर्म के लोगों को राज ने पूरी छूट दी हुई हो कि वो अपने गुस्से को जैसे भी चाहे प्रकटीकरण करें। सरकार के आला हुक्मरानों से लेकर नीचे के पार्टी कैडर तक ने इस हिंसा में अपना योगदान दिया मुख्यमंत्री मोदी की एक वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोगी माया कोडनानी पर आरोप है कि उन्होंने खुद मुस्लिमों के नरसंहार में अपनी भूमिका निभाई जिसके चलते वो जेल में रही देखा यह गया कि संघ के कई स्वयंसेवक, भाजपा के कार्यकर्ता थाने के पुलिसकर्मी और कतिपय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारीगण हर कोई राज्य के मुखिया को खुश करने के लिए इस नरमेद का हिस्सा बन गए थे दो तीन दिन तक चले इस तांडव ने गांधी के गुजरात को गोडसे का गुजरात बना डाला उग्र हिंदू भीड़ के पास मुस्लिम प्रतिष्ठानों और घरों की सूचियां थी जिसके आधार पर लूटपाट और मारकाट की जा रही थी अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी को हिंदू आतंकवादियों की भीड़ ने निर्मता पूर्वक घाट डाला और फिर सरेआम जला दिया जबकि उन्होंने सुरक्षा के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी गुहार लगाई थी लेकिन मदद नहीं मिल पाई बताया जाता है कि पुलिस कमिश्नर स्वयं आकर जाफरी से मिले और निश्चिंत रहने के लिए कहा बाद में उनके जाते ही भीड़ ने जाफरी के घर पर धावा बोल दिया थानों पर भगवा तालिबानों ने कब्जा कर लिया था जहां कहीं से भी सुरक्षा के लिए थानों में फोन गए वहां सुरक्षा नहीं मौत पहुंचा दी गई नरोड़ा पाटिया से लेकर गुजरात के छोटे से छोटे इलाकों तक में मस्जिदों और मजारों को या तो तोड़ दिया गया अथवा जलाकर खाक कर दिया गया मुस्लिम बस्तियों पर भगवा आतंकियों ने पेट्रोल बम फेंके गैस के बाटले यानी सिलेंडर फोड़े निर्दोष और बेगुनाह मासूमों को तलवारों से काट डाला चाकू घोंपे गए या जिंदा ही सामूहिक रूप से जलाकर राख कर दिया गया एक जगह तो कुएं में धकेलकर उसे मिट्टी से भर दिया गया औरतों के साथ दक्षिण संगठनों के चरित्रवान अनुशासित और संस्कारित देशभक्त गुंडो ने सामूहिक बलात्कार किए गर्भवती स्त्रियों के पेट फाड़कर उसमें से भ्रूण निकालकर उसे हवा में उछालकर तलवार से टुकड़े टुकड़े करने का भयानक जघन कुकृत किया गया पूरा देश इन राष्ट्रभक्तों के पर शर्मिंदा हो गया देश की बुनियाद हिल गई लोगों को हिटलर याद हुआ या। लोगों ने इतिहास के सबसे क्रूर और आतताई शासकों को याद किया मैं कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल द्वारा की गई सुनवाई के दौरान कई दिन तक गुजरात के विभिन्न इलाकों में रहा पीड़ितों से मिला शाह आलम रिलीफ कैंप से लेकर राम रहीम नगर तक गया कई लोगों से बात की दलित मुस्लिम आदिवासी और सवर्ण हिंदू लोगों से मिलकर वहां की भयानक हालात को समझने का प्रयास किया सर्वाधिक दयनीय हालत गुजराती मुस्लिमों की थी इस नरसंहार में दलित एवं आदिवासियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया लूटपाट और मारपीट के दौरान मची अफरा तफरी के दरमियान पुलिस गोली के शिकार होने वाले इन्हीं वर्गों के लोग थे मतलब उन ताकतों का खेल सफल रहा था, जो दलित आदिवासी और मुस्लिम को आपस में लड़ मरते हुए देखना चाहती थी इस जनसंहार में हजारों की तादाद में मुसलमान मारे गए और पुलिस की गोली से सैकड़ों दलित आदिवासी भी मर गए जिन्होंने लड़ाया था वे सुरक्षित ही बने रहे आज भी देश भर में इन्हीं वर्गों को परस्पर लड़ाया भिड़ाया जाता है इनकी दुर्दशा एक सी है बस्तिया एक दूसरे से सटी हुई हैं। दोनों ही वर्ग संदेह के घेरे में रहते हैं एक की क्षमता पर अविश्वास है तो दूसरे की वतन परस्ती संदेह की सूली पर टंगी हुई है दोनों दुखी हैं, महादुखी है लेकिन धर्म के ठेकेदार दोनों तरफ के गरीबों को आमने सामने खड़े करते मरवाते कटवाते रहते हैं आजकल दलित अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करने के लिए दंगे फसाद में सबसे आगे रहते हैं इन्हें कौन समझाए कि ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनका 80 फीसदी हिस्सा तुम्हारे ही वर्ग से गया है समानता की खोज में जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं वे दलितों के रक्त संबंधी ही हैं, मगर अपने ही खून के रिश्तों का खून करने पर उतारू इन भ्रमित लोगों को कौन समझाए की तुम्हे आपस में लड़वा मजा कोई और ही ले रहा है नहीं तो आज तक हुए फसादात में विहिप, बजरंग दल और संघ के बड़े नेता क्यों शहीद नहीं हुए राम मंदिर हेतु अयोध्या में भी मरने वालों में दलित पिछड़े ही सबसे अधिक क्यों थे संघ परिवार के संगठनों में पदाधिकारी बनकर नाम कमाने में तो संवर्ण हिंदू सबसे आगे होते हैं, लेकिन लड़ने भिड़ने और मरने के वक्त में दलित और पिछड़े आग में धकेल दिए जाते हैं सेठ जी दुकानों पर आराम फरमाते हैं और पंडित जी मंदिरों में अलौकिक ज्ञान बघारते रहते हैं मरने के लिए दलितों पिछड़ों आदिवासियों को ही धकेला जाता है इतनी छोटी सी बात भी अगर दलित आदिवासी और पिछड़े नहीं समझते हैं तो उनसे बड़े बेवकूफ कहा मिलेंगे आपको खैर गुजरात से लौटकर डायमंड इंडिया का संपादकीय लिखा मैंने तालिबानी हिंदुओं सुनो जरा ये अंक गोधरा से लेकर पूरे गुजरात की कत्लोगारत पर केंद्रित था मैंने वहाँ के शासक से पूछा कि उनकी छत्रछाया में उनकी विचारधारा के लोगों ने जो किया वैसा तो कभी भी किसी ने नहीं किया होगा मैंने उन्हें कहा कंस ये जानता था कि उसकी बहन देवकी की आठवीं औलाद उसका वध करेगी फिर भी उसने देवकी का गर्भ नहीं फाड़ा लेकिन रात दिन बड़े ही प्रेम से जय श्री कृष्णा कहने वालों ने गुजरात में जो किया वो तो कंस से भी गया बीता काम था निर्दोष मासूमों को जिंदा आग में भून देना और निरपरा महिलाओं से भीड़ के सामने सरयाम चौराहों पर बलात्कार करना क्या यही उनका हिंदुत्व है मैंने इस संपादकी में स्पष्ट रूप से लिखा कि वैसे तो किसी भी दौर में हिंदू सहिष्णु समतावादी और अहिंसा को मानने वाले नहीं रहे है विशेषकर वो दलितों और शूद्रों के प्रति तो कभी भी अच्छे नहीं रहे जो भी दलित है वे बम विस्फोट करने वाले आतंकी तालिबानों ऐसी उतने नहीं घबराते जितना सवर्ण जातिवादी हिंदुओं के दुर्व्यवहार से आतंकित रहते हैं, शंबु ऋषि का गला काटे जाने तथा मेधावी छात्र एकलव्य से धोखे में दक्षिणा के नाम पर अंगूठा कटवाकर ले लेने से लेकर विभिन्न देवताओं द्वारा अलग अलग मौकों पर स्त्रियों से बलात्कार किए जाने के पौराणिक आख्यान हिंदू समाज के अंदर सदियों ऐसी मौजूद तालिबानी तत्वों की और ही तो इशारा करते है अब उन्ही के नक्शे कदम आरोप चल पड़े हैं ये सूरमा भी मैंने लिखा है कि हर दलित और आदिवासी जो जातिगत अपमान और भेदभाव तथा छुआछूत सहता है उसे जातिगत हिंदू तालिबानी ही लगते हैं, आतताई ही लगते हैं। जितना बम और गोली की आवाजें धमाका नहीं करती हैं, उससे ज्यादा ये पूछा जाना कि तुम्हारी जात क्या है और जैसे ही पता चले कि सामने वाला दलित है एकदम से व्यवहार का बदल जाना कितना तकलीफ होता है ये सिर्फ एहसास करने की बात है कहने या लिखने से नहीं समझा जा सकता तालिबानी हिंदू की संज्ञा से संघी भयंकर नाराज हो गए। मुझे सबक सिखाने की और ठीक कर देने की धमकियाँ मिलने शुरू हो गए। माफी मांगने के लिए कहा गया मैंने माफी मांगने से इनकार कर दिया अब तो स्थितियाँ और बिगड़ भी गयी भीलवाड़ा में स्थित ऑफिस को खाली करवा दिया गया सरकारी सेवार साथियों ने इस बार पूरी तरह से किनारा कर लिया डायमंड इंडिया का छपना और वितरण होना ही मुश्किल हो गया एक तरह से इस अंक के साथ ही डायमंड इंडिया बंद होने के कगार पर पहुंच गयी मेरे साथियों को लगता था कि मैं पत्रिका चलाने से ज्यादा पंगा लेने में विश्वास करता हूं। वरना क्या जरूरत है गुजरात में हुए कांड के लिए यहां अंक निकालने की उन्हें भी लगता था कि मुझे माफी मांगनी चाहिए मैं हार मानने और माफी मांगने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था मुझे कभी झुकने के संस्कार मिले ही नहीं थे मेरे माँ बाप ने कभी भी अन्याय सहनी की शिक्षा दी ही नहीं तो मैं कैसे माफी मांगता मैंने मिट जाना मंजूर किया पर झुक जाना नहीं आखिर मैं किस बात के लिए ऐसे लोगों से माफी मांगू जिनके हाथ निर्दोषों के खून से सने हुए हैं जिन्होंने एक कौम के एक तरफा नृसंहार को अंजाम दिया था जो लोग बलात्कार कर रहे थे लूटपाट कर रहे थे घर तोड़ रहे थे धर्मस्थल मिटा रहे थे और मानवता को शर्मसार कर रहे थे अमानवी कृत्य वे करें और माफी मैं मांगू ये कैसे हो सकता था मैंने बिना डरे दोगले पाखंडी और जातीय सांप्रदायिक तत्वों से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया कई लोग मानते हैं कि मैं आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी और देशभक्त संगठन पर बेवजह आरोप लगा रहा हूं, जबकि संघ तो बहुत ही अच्छा संगठन है जो कभी भी किसी को नफरत करना नहीं सिखाता है न ही वो किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त होता है संघ की शाखा में कभी भी किसी और धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सिखाया जाता है ये संघ के अंध समर्थक होते हैं अथवा दलित मुस्लिम विरोधी तत्व जिन्हें संघ में कोई खोट नजर नहीं आता है मगर मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि संघ न केवल दूसरों के प्रति हेय दृष्टिकोण निर्मित करता है बल्कि हिंसक अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण भी देता है ये आलादा बात है कि ये सब रोज सबके सामने लगाई जाने वाली शाखाओं में नहीं किया जाता है बल्कि अन्य स्थानों एवं अन्य अवसरों पर होता है शाखाओं में सरयाम लाठी चलाना सिखाने से लेकर ओ यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप के प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के सत्रों में लाठी चाकू छुरे तलवार और पिस्तौल चलाने का प्रशिक्षण आत्मरक्षा के नाम पर दिया जाता है जो स्वयंसेवक प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष कर चुके हैं उनसे प्राप्त जानकारी इसकी तस्दीक करती है इतना ही नहीं बल्कि अयोध्या में कार के पहले लाल बाबा प्रेमदास जी महाराज के भीलवाड़ा के रिको एरिया फेज तीन में स्थित आश्रम के पिछवाड़े में बोतल बम स्तुतली बम और पेट्रोल बम बनाने के प्रयोग हमें भी सिखाए गए थे ताकि दंगे होने की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके संघ खुद भी एक अर्ध सैनिक संगठन है जो हिंदुओं के शस्त्रीकरण और सैनिकीकरण का समर्थन करता है आर से जुड़े लोगों द्वारा देश भर में की गई हिंसक कार्रवाइयों के प्रमाण अब सरकार के पास मौजूद हैं। अभिनव भारत बनाकर बम विस्फोट करने वाले स्वयंसेवकों को देश अभी भूला नहीं है शायद भूल भी नहीं पाएगा गुजरात में कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल के पैंडल मेंबर जस्टिस सुरेश जस्टिस सावंत सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय तथा तीसरा सीतरवाड़ के समक्ष हुए पीड़ितों के बयानों ने मेरे आक्रोश को और भी बढ़ा दिया की कोई भी हिंदू इतना हैवान कैसे हो सकता है कैसे कोई शासक नीरो की भांति जलता हुआ प्रदेश देखकर भी शांति से कुर्सी पर बैठा रह सकता है मगर गुजरात में यह सब हुआ एक पूर्व नियोजित कौमी सफाया किया गया और उसके बाद सबूतों और गवाहों की सफाई की गई फिर नरमेह के जख्मों पर विकास की मरहम पट्टी की गई फलस्वरूप एक वाइब्रंट सुबा उभर सामने आया तमाम सारे पूंजीवाद के प्रतीकों ने अपने अपने लालच की फसल गुजरात में बोई जिसे हाल ही में पूरे देश ने काटा है भाड़े के सोशल मीडिया और कॉरपोरेट जगत के गुलाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए नरसंहार के सूत्रधार देश के कर्णधार बन बैठे हैं। रक्त सने हाथ लाल किले के प्राचीरों से अब हमें पुकारा करेंगे और मौत के सौदागर कहे गए लोग अब हमारा भविष्य बनकर शांति समन्वय सहअस्तित्व और भाईचारे की बातें करेंगे कल महानायक गांधीनगर से प्रस्थान करके लोटियन के टीले पर पधार चुके हैं अब देश को गुजरात बनने से कौन रोक सकता है बच चुकी है। वक्त निर्मम है लेकिन चुपचाप प्रतीक्षा करने या तटस्थ रहने से काम चलने वाला नहीं है यही तो वक्त है हमारे विचार और व्यवहार की परीक्षा का जिसमे हमें खरा उतरना होगा अन्यथा इतिहास हमें और हमारी बौद्धिकता को भी अपराध की श्रेणी में डालेगा तो श्रोताओं सहकारियों पर आरोप अभी आप सुन रहे थे दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार था हम आपको इस पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं आज आपने सुनी इसकी सातवी कड़ी इस अध्याय का शीर्षक था भगवा तालिबानों का गुजरात न